इधानीम मनोमय स्वरूप दर्शन पूर्वकं पूर्वक अनात्मत्व अब मनोमय कोश के स्वरूप को दर्शाएंगे और फिर उसमें भी अनात्मत्व को शुद्ध कर देना चाहते हैं अहंता ममता गेहाद कामस्थया भ्रांतो ना सौत्मा मनोमय दानी मनोमय स्वरूप दर्शन पूर्वक आप जो हम है जो मनोमय स्वरूप दर्शन पूर्वक उसके अना तो दर्शाने के लिए इस कार्य का श्लोक करते हैं अहंताम ममता देह गेहाद चक्कर होती है जो देह में अहमता और गेह में ममता यदि दोनों को दोनों में ले सकते हैं कभी कभी आप कहते मेरा से भी खराब है मैं मैं खराब ऐसा बोलते तो दोनों व्यवहार होता है अहंता ममता दोनों शरीर में है और जब तो महमता गेहादियों में भी होता है तो क्यों नहीं तो ये मेरा है घर है अभी तो तो पहले दिया ना जब धन लूट गया तो क्या बोलता है मैं लूट गया धन के साथ मैं अभेर कर नहीं रहा पुत्र मर गया तो वहीं मर गया मकान भूकंप से ढक जाए इन सब रहा अहम की साबित कर लेता है इसे गेहादियों में भी अहमता होता है और ममता भी दोनों में होता है शरीर में भी ऐसा ही है जिसे दोनों सकते दोनों को दोनों जगन्वय कर देंगे यह करो उसी का नाम मन है और वह मनोमय खोश है लेकिन यह आत्मा नहीं हो सकता ना, ना आत्मा ना मनोमय आत्मा मनोमय न आत्मा कथम कामाद्य भ्रांत क्योंकि ये काम आदि अवस्थाओं से भ्रांत रहता है अवस्था में से कभी कामी क्रोधी लोग एक स्वरूप वाला होता नहीं नित्य एक स्वरूप वाला ये रहता नहीं है, विकास अत आत्मा नहीं और आत्मा होता तो ये अविक्रीय होता है ना लेकिन मन की इस दिशा देखते कभी तो कामना में लगा हुआ है कभी तो ध्यान में कभी पूजा में कभी क्रोध में कभी लोभ में नहीं, कभी मनोराज्य में एकाकार में भी विक्रिया नहीं और विक्रिया भी अत्यंत विलक्षण कविपर तो विरुद्ध विक्रियाओं को आप देख सकते हैं विक्रियात्मक तो है मुख्य अनात्मक हेतु देहे अहंताम अहमभाव आहं गृह ममतां, ममता मध्यत्विमान लिया करो ये तो सीधा सीधा ले रहे शरीर में अहंता और घर में ममता ऐसा जो करता है असू मनोमया सा नवदी उस कोष का नाम मनोमय कोष है और वह आत्मा नहीं हो सकता को देख देता का हेतु भी छिपा हुआ है हेतु गर्भित हैतु उसके अंदर छिपा हुआ है ऐसा विशेषण दिया कामाद्यवस्था शब्द काम क्रोधाधिवृत्ति मे न अनियत स्वभावत्ता विक्रिया काम क्रोधाधिवृत्तियों के कारण से यह मन कैसा है अनियत स्वभाव वाला है तो है अर्थ है विम क्या हुआ मनोमय मनो कोश आत्मा नवती विकारिवात्वव मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता क्यों विकारी होने से देहादि के समान इस प्रकार से मनोमय कोष भी हो गया आप कर्त शब्द से लेना था आपने विज्ञान में कोश ना उसकी ओर जा रहे कर्त शब्द वाच्य से विज्ञान में स्वरूप प्रदर्शन तद अनात्म दर्शेती कर्त शब्द वाच्य जो विज्ञान में कोश है उसके स्वरूप को दिखाते हुए उस अनातत्व को दर्शाते हैं लीना सत्तव व्याप्निया दान खाग्रगा शिक्षा पेतधीर्णा विज्ञानमय शब्द भाना सुप्तो या शिक्षा पेता वहां सर्वे करो या शिक्षा पेता धी अर्थात जो चिराभास युक्त बुद्धि है चिराभास से युक्त बुद्धि है, है कहां सुसुद्ध काले नाम भी लीन आ सती लीन होने के बावजूद भी बोधे जागरण काले जागृत काल में जो है व्याप्त याद आ रखाग्रता जो नख काग्र से पर्यंत पूर्ण में व्याप्त होने वाला है ऐसी चीज जो सुशुद्धि में लीन होती है किंतु जागृत काल में व्याप्त रहता है शरीर पूरे में उस तत्व बुद्धि तत्व वही बोली तत्व प्रधान कोष का नाम विज्ञानमय शब्द भाव विज्ञानमय शब्द कोश कहा जाता है नात्मा यह भी आत्मा नहीं हो सकता तो जो लीन हो जाए वो आत्मा क्या है लीन हो रहा है ना तो विनाशाली है विकारशीले भी है मन के समय भी विकारी होने से यह भी आत्मा नहीं हो सकता ठीक है छाओ कर दिया चिदाभासुक्ता बुद्धि चिदाभासुक्त जो है कालेना विलीना सती काल में तो विलीन हो जाती है और फिर बोधे बोधे बने जागृत काले जागरण काल में क्या हो जाएगा वो आ नाग्रता व्याप्रयात पर्यत वर्तमानी वर्तमान वाली है वो पुहो ऐसा है जो शरीर के समान शरीर शरीर सम व्याप्य वर्त दे संपूर्ण शरीर को व्याप्त रहता है सा विज्ञान में शब्द भा कु विशिष्ट बुद्धिवृत्ति को हम विज्ञान में शब्द से कहते हैं विज्ञान में उच्च माना होती शब्द के द्वारा व्यवहार किया जाता है असो अभी आत्मा अनुभवती आत्मा नहीं हो सकता क्यों विल्थ विलय आदि विकारात्मक अवस्था उत्पत्ति को प्राप्त करने वाला होने से घटाधिवत घटादि के समान यहां पर वो बात और ध्यान मेरा अवस्थों को बताने को भ्रांत बोला था ना मनोमयि ध्यान रखते हैं क्यों ऐसे कह रहे हैं बात को कि मन में कर्णत्व तो ही मुख्य है कर्तृत्व तो तो कर्तृत्व तो का है बुद्धि में महत्व में कि कर्तृत्व में क्या है इसलिए विज्ञान में पोषण मन में कर्तृत्व तो नहीं है कर्तृत्व तो विज्ञान तो में कर्णत्व तो है मन हमेशा करण है इंद्रिय आएगा आनंद में कोष में भोक्तृत आनंद में कोष का मामला है वो भी आया नहीं है कलम में शंकार तो बोला था ना कि चक्षुरादि में जिस प्रकार से हमने देखा प्राण में कोष है वो तो प्राण में कोष में इंद्रियां नहीं है फिर भी इंद्रियों का प्रेरक कौन हुआ प्राण हुआ इंद्रियों का प्रेरक प्राण तो इसलिए इंद्रियां कहाँ है उससे भी अंतर भीतर मनोमय कोश में थे उसके तो उत्तरवर्ती कोश है कौन है वो प्राणमय कोश वो उत्तरवर्ती जो प्राणमय कोश है वो पूर्ववर्ती और आध्यंतर मनोमय कोश से निम्नलिखित जुड़ा रहता है इसी तरह से प्राणमय प्राण का भी ये क्यों पे प्राणमय कोश प्रभावित कौन हुआ था श्वासु श्वासु नाक आइ दबाते प्राणायाम करते हैं उससे प्राणमय कोश प्रभावित होता है और उत्तरतर कोश में होने वाली क्रिया से उर्ध्व कोश प्रभावित होता है और व्यवहार में क्या हो जाता है लेकिन पूर्व कोष के बात को हम उत्तर कोष में आरोप कर देते हैं यही यहां पर भी हो रहा है मनोमय कोष जो कर्तृत्व का आरोप है वो विज्ञान में कोष आया हुआ धर्म है और मनोमय कोष विज्ञान में कुष्ठ में, में मदद भी करता है विशेष ज्ञान वो तो को विज्ञान में बुद्धि तक पहुंचाएगा कौन मन ही पहुंचाता है मन पहुंचाने से लगता है मन में कर्तृत्व है यानी मन में कर्तृत्व नहीं है बुद्धि का कर्तृत्व मन में आ जाता है कि मन बुद्धि समन किया मन ने विषय को पहुंचाया बुद्धि निश्चय कर लेती है निश्चय आत्म का जो वृत्ति जो हो रहा है उसमें विज्ञान कर्तृत्व को हम मन में आरोपित कर देता है। इसलिए वास्तविक जो है मन में कर्णित मात्र है, कर्तृत्व तो नहीं।, नहीं और कर्तृत्व आया विज्ञान में पोषण है ये ध्यान रखने का यहाँ पर बात थी और यहां कार्य वो विज्ञान में कुछ आत्मा नहीं हो सकता प्रष्टता है लेकिन फिर भी एक और बात की मन भी अंतकरण है बुद्धि भी अंतकरण है ना मन भी अंतकरण है बुद्धि को भी अंत करण कहते हो फिर मन में करणत्व मान रहे हो बुद्धि में मान रहे हो ये दोनों अंत करण है दोनों में करणत्व मानो जब दोनों का नाम अंत करण कही रहे हो दोनों में कर्णत्व मानना चाहिए पक्ष विशेषा कैसे नहीं ऐसे मान लेने पर में ही तो रहेगा तो नहीं आ सकती ना लेकिन आप क्या कर रहे अभी रूपी अंतकरण में कर्णत्व मान रहे हो बुद्धि रूपी अंतकरण में कर्तृत्व को ला रहे हो ये कैसे भले आप साधारण करण तो असाधारण करण तो कर तो वो तो माना भी जाएगा उससे कोई शंका ही नहीं करेगा कोई विरोध नहीं करेगा अब ये प्रश्न उठाया आप यहाँ उठ रहा है क्योंकि बुद्धि में कर्तृत्व को मान लिया वो प्रश्न देखिए मनोबुद्धि और अंतकरण तो मन और बुद्धि दोनों में अंतकरण तो अविशेष फिर भी मनोमय विज्ञानमय रूपी न कोषित्व कल्पना अनुपन्ना सबसे पहली बात है मनोमय कोष और विज्ञान दो कष्ट मानते हो दोनों अंतकरण दोनों का एक ही कोष मान पहली बात तैयार और फिर दूसरी बात वेदा। तो को करके हम दो दोष दो दोष गुण मानने के लिए हमें उसमें एक में कर्णत्व एक में कर्तृत्व मानना कर्णत्व विशिष्ट मन को मनोमय कोष में डाल दिया कर्तृत्व विशिष्ट बुद्धि को विज्ञान विषय प्रना पड़ा नहीं तो क्या होता दोनों मिला के कोष बन जाता अब इसमें कर्तृत्व कैसे आता हो बात की बात लेकिन भेद का कारण मन और बुध दोनों अंतकरण होते हुए दोनों अंतकरणों मिलाकर एक कोष न मान करके दो कोष मानने का पीछे कारण यही है एक में करणत्व दूसरे में कर्तृत्व कर्तृत्व कर्णत्वाभ्यान विक्रियतांतर इंद्रियम विज्ञान मनसी बहिश्चित परस्परं करतृत्व और कर्णत्वों के द्वारा अंतर विकार को प्राप्त करेगा तो दोनों अंतरिंद्रिय मन भी और भूतिभी इन दोनों का विक्रिया कर्तृत्व कर्णत्व हो रहा है विज्ञान मनसी इसलिए विज्ञान में कोष्ठ और मन में कोष्ठ कहा जाता है इनमें भी इसलिए एक हो जाएगा अंतर दूसरा हो जाएगा बहि कर्तृशिष्ट है वो और सूक्ष्म से वो अंतर हो गया मनोमय कैसा है स्थूल है वो करणम करणम अंतक अंत करणत्व मन बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता दोनों ही करण है कितृत कर्णत्वाभ्याम कर्तृ रूपे न करण रूपेण से विक्रियत परिणमित लेकिन मन सदा कर्मत्व को प्राप्त कर रहा है और बुद्धि सदा कर्तृत्व तो को प्राप्त करती है मनुष्य विज्ञान मन शब्द वाच्य वजह से विज्ञान में पोषण मनोमय कोषण दो पृथक पोषण के रूप में हम व्यवहार करते हैं ये तो परस्पर हम अंतर बहिर्भावित है और ये भी दोनों परस्परों में एक दूसरे का अंतर और बहिर्भाव से विद्यमान है कोषित जब तिरता इसलिए कोश गैर स्वीकार करना उचित ही है अब टेस्ट वो रह जाता है जो यहाँ पर छोड़ देते हैं बोलते हैं जवाब देते हैं बुद्धि में कर्तृत्व क्यों आए कैसे आए क्योंकि कारण है बुद्धि का अहंकार से संबंध है बुद्धि का अहंकार इसलिए अहंकार भी अलग करण नहीं कर रहे तो ही कर्ण मान रहे नहीं अहंकार तो को लेकर अहंकार में कोश अलग माननी पड़ जाएंगे इनने क्या कर दिया अहंकार बुद्धि से करता हुआ एक कोष मान लिया मन बुद्धि चित्त तीन चार अंत करण चार में से तीन लेंगे मन बुद्धि चित्त मन से मन में कोष बुद्धि में अहंकार को जोड़ देने से कर्तरत्व आ जाता है रोगे गे विज्ञान में कोष और चित्त को लेकर के भोक्तृत्व आया तो आनंद में कोषार अंत करण को तीन कोशों में लेने के ले रहे हैं मन बुद्धि और बुद्धि के साथ अंकर को जोड़ने के कारण से वह बुद्धि में कर्तृत्व और मन में जुड़ा नहीं भोक्तृश्धवाचक आप वह भोक्त नहीं वाच्य का आनंद में से अनात्मत्म दर्शित्व महा भोक्तृ शब्द वाच्य जो आनंद में कोश है उसे भी अनात्म निर्णय करने के लिए पहले आनंद में कोश क्या है आने को उसका स्वरूप बताने जा रहे हैं का चिदंतर मुखा वृत्ति आनंद प्रतिबिंब भाग पुण्य भोगे भोग शांत निद्र रूपे न लीय काचिदर्मुखा वृत्ति ही आनंद प्रतिबिंब भा पुण्य का अर्थात पुण्य कर्म फल प्राप्ति के अनुभव काल आ गया पुण्य भोगे पुण्य भोगे मने फल के अनुभव काल आ गया जब तब क्या होता है ऐसी कुछ वृत्ति जगती है जो कि कैसी होती है वो अंतरमुखा होती है हमेशा आनंद आने बोल बार नहीं होता अंतर्मुख होने बड़ी है लेकिन कई बार ऐसा लगता है बार दृश्य देकर बड़ा आनंद आ रहा है बोलते होंगे है ना आज की कथा सुनकर बड़ा आनंद आ गया ना अब वो जो लग रहा है आपको तो भाई विशेष में आनंद प्राप्त हो रहा है लेकिन विशेष आनंद का निमित्त आनंद अनुभूति हो रही है अंतर नहीं। नहीं कुछ वृत्ति विशेष होता है। और कई वर्ष बहुत आनंद का सुख का अनुभव लगता है तो आम के बाद अंदर की जो आंतरिक सुख की मात्रा बढ़ती जैसे जैसे आपकी सारी इंद्रिया अपने आप अंतर्मुख हो जाती ध्यान यदि होता है, है अंतर सुख बढ़ जाता है तो अधिक से को वो रहने लगता है बाइंग नियम की प्रवृत्ति घटती जाती है इसलिए कहते अंतर्मुखा वृत्ति का चिन्ह और कैसी वृत्ति है वो विषय नहीं आनंद प्रतिबिंब बाग आनंद का उस वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ा है आत्मा का जो आनंद स्वर्पदा है उसका प्रतिबंब रहता है सचिद और आनंद रूपी आत्मा गया आनंद मात्र स्वरूपित हो रहा है में आनंद आनंद जो होता यही तो कह रहा है लेकिन आनंद के अंश मात्र पर डिपेंड है जैसे जैसे उसी विषय आनंद की गहराई में जैसे ना जाने लगते हैं विषय को भूल जाते हैं इसलिए यहाँ पर क्या चांदी को प्रसाद ने नहीं, नहीं चांदी को उसमें दिया है ऐसा वृद्धांग दृष्टान दिया पति पत्नी का है तो विषय सुख को लेकिन विशेष सुख में ऐसा तल्लीन हो जाते दोनों के दोनों जब दुनिया को भूल जाते के। और याद ये सुख शरीर को भूल जाते ब्रह्मानंद विषय उसमें ना जितनी आप तल्ली उस विषय को विषय विषय में निमित्त हुआ बाद में जैसे आनंद की गहराई में चलने जाते हैं, आनंद पर उसी की अब लीनता में प्राप्त हो जाते हैं एकदम सारी निर्म्रमुख खो जाते हैं बाई जगत की भूल भूलि जाते इसलिए आनंद योगानंद विद्यानंद हर चीज से हम उस गहराई तक पहुंच सकते हैं निर्वर है हम उस विशेष उत्पन्न आनंद को महत्व देंगे या विषय को महत्व देंगे यदि विषय में विषय को महत्व दिया हमने तो आनंद क्षणिक हो जाता है उसी गहराई में आप जा विषय को मात हो गया आनंद थोड़ी देर के लिए रह जाता है तो में आप भी है, है। पांच में किसी भी साधन से आप आनंद तक पहुंचेंगे पहुंचने के बाद में क्या उस आनंद परियप टिक रहे हैं या वापस विषय में लौट रहे हैं इस पर निर्भर है यदि उसके ऊपर तो आनंद की ही और अनुभूति की गहराई में चलते जाएंगे आप आनंद स्वरूप में ही पहुंच जाएंगे विषय छूट जाएगा प्रेम तो प्रेम तो तो हो होता है। है ना यदि आप सगुण भी निष्ठा रखते हो तो नहीं जा सकते फिर प्रेम प्रेम में। निर्भर है क्या हमारा लक्ष्य क्या है जैसे अभी आनंद लक्ष्य हो जाए इस निमित्त के द्वारा मातृ लक्ष्य बना लो तो वहां तक पहुंचूंगा आप निर्गुण श्रद्धा का लक्ष्य बनाएंगे तब न नगुन के मार्ग से वहां तक पहुंचेंगे इसलिए हमारे इसमें देखिए चांडवी प्रसन्न नारद जी का समय बहुत सुंदर है वहां पर भूमा विद्या में क्रम बताते होते श्रद्धा से पहले बता निंत होता है कि हमारी निष्ठा जिसमें है उसी में हम पहुंचेंगे बस उससे आगे और भले हो कुछ वहां नहीं पहुंच पाएंगे निष्ठा में रोक देती ना उसे आगे बढ़ने नहीं देती हमें वही हमें चाहिए तो मिल गया आज खत्म हो वही शांत हो जाए इसलिए शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा जब हम अद्वैत निष्ठा करते हैं और शवर्ण उपासना कर रहे हैं तो वह शवण उपासना में अद्वैत की ले जाएंगे निष्ठा हमारी वहां है एक मंगल आश्रम एक महात्मा जी तेरे छोट गया मंगा हरिहर महाराज भंडारा प्रिय महाराज कहीं भी होगा भंडारा और कहो हमारा टेम्पो में चलो तो चला जाएगा कुछ दक्षिणा से किराए खर्च नहीं करेंगे मरते वक्त तक भी दवाई के लिए भी पैसा खर्च नहीं कहते क्या वृत्ति देखी उनकी लक्षण बाई में तो ऐसे दिख रहे हम लोगों को वृत्ति में कितनी पक्की थी वो कहते नहीं हम तो मरने से तो ब्रह्म की लोक में जाएंगे जरूर भाई हम जीवन मुक्त नहीं है साफ होते थे जीवन मुक्त नहीं और विदय मुक्ति नहीं होगी मेरी शरीर छुपने के बाद मेरा ब्रह्म में जान निश्चित इतनी निष्ठा उनको सबको ये सब मेरा केवल तो पहुंचाने का के काम कर तो करेगा तो तो तो यहां पर भी बात हो रही है निष्ठा कहा है तुम्हारी और यदि का अन्य मात्र कर रहे हैं तो में क्या होता है तुम्हें वो भी लीन हो जाती बात इसलिए कहते भोग शांत हो जब पुण्य के काम से कर्मफल भोग कर रहे थे जो शांत पर निद्रा रूपेण लिये ऐसे जो लय और उद्भव से युक्त जो होगा वो आत्मा कैसे हो सकता है अतएव आनंद में कुछ भी आत्मा नहीं है ठीक पुण्य भोग है पुण्य कर्म फलानुभव काले पुण्य कर्म के फलानुभव काल में चिति वृत्तिर अंतर्मुखा सती कोई ऐसा बुद्धिवृत्ति होती है जो अंतर्मुखा हो जाती है और उस वृत्ति में आनंद प्रतिबिंब भाग आत्मस्वरूप से आनंद से प्रतिबिंब भज दे आत्मस्वरता स्वरूप का जो एक अंश जो आनंद है उस प्रतिबिंब का उस पर पड़ जाने से शैव भज दे आनंद अनुभूति कर रहे हो आप मैंने आनंद उत्पन्न हो गया उस वृत्ति में उस वृत्ति से आप तद विषय आनंद को ग्रहण करने लगे भोग शांत भोग, भोग, उपर भोग उपराम होने पर सी निद्रूपेण लीयीनादेण विन आनंद हुई थी वो निद्रारूपेण लीन हो गई सा वृत्ति तारृशवृत्ति विशिष्टा जो आपका स्वरूप है क्या कहते हैं आनंदमय तीप्राय उसको आनंदमय कोषता है वह आनंदमय कोष भी अनात्मा इसी और आनंद अनुभूति हुई कुछ देर के लिए अतए उसको हम आत्मा नहीं मानना चाहेंगे कि जो अनित अनुभूति है अनित्या आनंदानुभूति वह आत्मा नहीं हो सकती तस् अनात्मांत्मा है क्यों का नात्मा नंदमय बिंब भूतो ये आनंद आत्मा सुवदास्थित है कादाचित तो कद कभी एक कैसा है कादाचित कभी हो जाता आनंदानुभूति कभी नहीं है कादाचित लो कभी नहीं है कभी है कभी नहीं ऐसे होने के कारण से अयम आनंदमयो ये यह आनंद कोष भी क्या है आत्मा न सब की आत्मा नहीं हो सकता फिर आत्मा कौन है बिंब भूतो या आनंद जिस आनंद का प्रतिबिंब आपने आमले कोषम रोक लिया वह बिंब रूपा जो आनंद है वही आत्मा है बिंब भूतो या आनंद आत्मा तो वही आत्मा है क्यों सर्वदास दे तीनों काल में एक स्वरूप प्राप्त उसमें कोई विक्रिया नहीं है उत्पत्ति विनाश विनाशशाली नहीं है लय प्रादुर्भाव स्वरूपा भी नहीं भाव को प्राप्त हो रहा है तिरुभाव को प्राप्त हो रहा हो ऐसा भी नहीं है वो हाँ क्योंकि पहले प्रतिबिम्ब का वर्णन आया ना, ना। प्रतिबिंब पढ़ेगा किसी का तो जिसका प्रतिम्ब पड़ता उसको क्या कहते हैं और किसकी प्रतिमा पड़ी थी यहाँ पर वृत्ति में आनंद का आनंद हो गया और बिंबात्मक जो आनंद है वही आत्मा और प्रतिबिंबात्मक जो आनंद है वो आनंद में कोश है वो अनात्मा है अयम आनंद मयोपी का तत्वाद आत्मा यह आनंद में कोश भी कदाचित होने वाला होने के कारण से आत्मा नहीं हो सकता अभ्राह पदार्थव बादल मेघ आदि के समान समझो आनंदमय सर्वेशाश्वर अरे ये जो सभी को अनुभव हो रहा है विद्यमान है करके इन चीजों को निराश कर दिया मैं हूँ ऐसा आश्रय को पकड़ रहे हूं इसको भी आपने अनात्मा कह दिया प्राण में को अनात्मा कह दिया मनोमय को विज्ञान में को, को आनंद में को सब जो जो है करके मैं ग्रहण कर रहा हूं उन सबको आपने कर दिया अनात्मा घटाधि घट को हैकर ग्रहण करता हूं तो घट अनात्मा है जि, जिसको मैं ग्रहण करने में समर्थ हो ग्रहण कर रहा हूं उन, उनको आप को क्या कर दिए अनात्मा कह दिए इसका मतलब उससे ही नहीं तो आत्मा कौन है आत्मा ही नहीं है शून्य हो जाएगा जगत यह आशंका हुई विद्यमान नाम सर्वेशा आत्म से विद्यमान आनंदमयादि सकल कोषों को आप आपने क्या कर दिया इन सभी में आत्व का निराश कर दिया खंडन कर दिया इनको अनात्मा कह दिए निराश है नैरात्म प्रसिजिये तो आत्मा तो कोई संसार में कोई आत्मा ही नहीं है ये दोष आ जाएगा आत्मा का नैरात्म भाव ने आत्मा भाव का प्रसिद्ध तो शून्यवाद खड़ा हो जाएगा तब तो सिद्धांत नहीं, नहीं, नहीं इस प्रतिबिंब के कारण भी तो, तो कुछ होगा कहीं जो बिंब होगा वही आत्मा बुद्धिया प्रतिबिंबतया अवसित प्रियादि शब्द वाच्य से आनंदमय कारणभूत यह आनंद असो आत्मा भवि बुद्धियादि में प्रतिबिंबित अवस्था को प्राप्त होने वाला जो प्रिया प्रिय मोद प्रमोद जन आदमय कोश जो अवय वो शब्द वाच्य आनंदमय जो कोश वस्तु है उस बिंबभूता जो कारणभूत आनंद है य आनंद है असोव वही आत्मा हो सकता है क्यों सर्वदा नित्यत्वा विवाद आनंद आनंद आनंद में कोश आत्मा क्यों अनित्यत्वा पहले हो गया था अब क्या कहूंगा विवाद अध्यासित आनंद मैंने बिंबूता आनंद आत्मा भवितुम रहती जो आनंद वो कैसा है आत्मा हो सकता है क्यों नित्य यह आत्मा न भवी ना सो नित्य है यथा देहादि मित्र का अनुमान जो आत्मा नहीं है वो कैसा है वो नित्य भी नहीं हो सकता देसी की शरीर आदि उत्पत्ति विघन्ना पूर्व पक्ष कहते नहीं भाई हमारे यहाँ तो आकाश है नहीं एक लोग कहेगा आकाश नित्य मानते हो काल को नित्य मानते मानते हैं वो कहेंगे है? हमारे यहाँ तो बोध अन्य पदार्थ है तो वेचार हो गया विचार हो गया ना साध्य भाव अधिकरण में हेतु का जाना साध्य हेतु साध्य क्या है आत्मा कौन है आपके अनुसार या सबके अनुसार आत्मत्व का भाव कहाँ रहेगा आकाश में विचार तो हो गया तो सिद्धांति कहते हैं भाई आपके मत भले ही आत्मा नित्य है नहीं श्रुद्धिकरण नहीं आकाश नित्य है दोन का आकाश नित्य नहीं है अनित्य उत्पत्तिमत्व है उसमें इसलिए आकाश आदि में व्यविचार भी नहीं होगा वही करे ग्य नान कांतिकता इधि भाव गगनादि भी उत्पत्तिशील होने के नाते वे अनित्य है इसे उनमें कोई विचार दोष नहीं दे सकते शंकर चोदयती ननो मन शंकयति नो देहपक्रम्य नु दुपक्रम्य निद्रानंद वस्तु मूदात मनस्थ न कच्चिदुभूयत कदेह आरंभकर्गे निद्रामीप आनंदमयी कोश पर्यंत वस्तुओं में मैं भरे न हो इन उससे भिन्न कोई बिंब रूपा अपने जो कहा वो तो हमारे अनुभव में आता ही नहीं ना किसी के भी अनुभव में नहीं है वो तो इसे वो है ये कैसे निशे करोगे जिसका हम अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं वो बिंब बूता आनंद जो आत्मा नाम का चीज है ये कैसे हम निश्चय करोगे जिन, जिन को मैं अनुभव कर पा रहा हूं उन सगल वस्तुओं का अपने आत्मा ने निेध कर दिया और जिसको हम जानते ही नहीं को अनुभव कर ही नहीं पा रहा है जो अज्ञ है अप्रमेय है ऐसे कोई आनंद की कल्पना किया आनंद रूप है वो और उसे तो आत्मा कहे जा रहे हो ठीक नहीं देहम उपक्रम्य निद्रानंदान्त वस्तुशु माभुद तत्वय तो न होवे अन्य कश्चित अनुभूत उन सबसे भिन्न कोई बिंब आनंद राम का जिसको हम कोई अनुभव नहीं कर पा रहे इसलिए वो है इसे क्या प्रमाण तो कर पा रहे है। यही तो आत्मा की विशेषता है यदि तुम्हें अनुभव कर लिया फिर वो के समानों पर अनित्य हो जाए जड़ हो जाए ये है नहीं, है नहीं। तो वाच निवर्तन जब प्राप्ति मन पकड़ना चाहते हो सात्व तो ग्रहण करना चाहते हो इसे तुम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो वो तो अनुभूति स्वरूप ही है अनुभव क्या करोगे वह अनुभवी नहीं है वह अनुभूति स्वरूप है अनुभव तो नहीं कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है अनुभूति कोई को अनुभव को करेगा क्या इसलिए कहते देखो बाढ़ निद्रा जर्वे अनुभूयते न तथा ये अनिवार्य सुंदर बात तुमने बहुत बढ़िया शंका किया अरे भाई जिसके द्वारा इन सब को निराकरण कर रहे हो उस तुमको तुम, तुम उस समय कर लोगे कौन है वो जो शरीर आदि से आरंभ करके आनंद में कोष तक को सभी में अनात में आत्व तो का निराकरण कौन कर रहा है जो कर रहा है वही आत्मा वही कह रहे हैं निद्रादि सर्वे अनुभूय सभी तुम्हारे अनुभव का विषय हो रहा है न लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है ऐसे जो तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुम्हारे जो कहना है बिल्कुल ठीक है तथा तो फिर भी ये अनुभूयते ये ना जिनके जिसके द्वारा इन सारे चीजों में तुम अनुभव कर रहे हो जिस चेतनता प्रकाश के द्वारा इन सब को तुम अनुभव कर रहे हो और इन सभी में अनात्मत्व निश्चय निराकरण कर रहे हो उस प्रकाश स्वरूप सचिदानंद स्वरूप आत्मा उसको तुम कैसे निराकरण कर सकते हो ये निय ये अंत को निवार जिसके द्वारा इन सब को तुम अनुभव कर रहे हो उसको तुम कैसे निराकरण कर सकते हो अर्थ उसका निराकरण नहीं हो सकता और वही है तुम, तुम है वही वही है आत्मा अत्र निद्रा सत्य निद्रान लक्षित है निद्रा से निद्रानंद को ले लिद्रा देह निद्रंद मने आनंद में कोष निद्रादेव देहांता उपलब्ध आनंद में कोष लेकर यह स्थूल अनमे कोष पर्यत पांच कोष हमारा अनुभव का विषय इनके प्रकार हो जाते हैं अन्यो न अनुभव दीदी भिन्न कोई आत्मा नाम हम अनुभव नहीं कर पाते ऐसा जो आपने कहा है कथम बिल्कुल ठीक है फिर, फिर उसी भी आत्मा को किसा स्वीकार कर रहे हो इत्या तथापि भले तुम अनुभव न कर सको अनुभव न कर पाए इतने मात्र वस्तु ही नहीं है ये नहीं कर आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं इतने मासु नहीं कह सकते ना वस्तु नहीं है वस्तु तो है होगा हो सकता है भले आपका अनुभव का विषय ना हो बल्कि अनुपलब्ध मानते अन्य का उपलब्धि न होने पर भी यद बला रेती श्याम में आज ना उपलब्ध मान्यता जिसके बल पर आप इन सब आनंद में को उपलब्ध कर रहे हो सो अनुभव आप कथम लांगी वह अनुभव रूप आत्मा को तुम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हो अर्थ तो स्वीकार करना पड़ेगा अन्य यदि विद्यते तभी उपलब्ध दे रहा है अरे उक्त से भिन्न कोई आत्मा है तो जरूर से होना चाहिए जैसा आप यदि अतर घट तरी यदि पंचकोषा भिन्न आत्मा सियात तरी उपलब्ध है उपलब्ध थे ये यदि उपलब्ध नहीं होता है तो क्या निर्णय नहीं हुआ तो घटा भाव यहां इसी पर कहेंगे उपलब्ध नहीं होता तो आत्मा का या भाव है, आत्मा ही नहीं है संसार में आत्मा नाम को कोई चीजी नहीं है ये निर्णय ले लूंगा मैं वित्तीय ऐसी आशंका करने पर जवाब देते हैं अथो नास्ती इसलिए आत्मा नाम का चीज नहीं है ऐसी आशंका पर जवाब दिया समय अनुभूति न अनुभाव्यता ज्ञातृज्ञातरावाद अज्ञे न तो असत्या स्वयम अनुभूति अनुभूति स्वरूप है विद्यते नानुभाव्यता इसे इसमें अनुभाव्यता न विद्यते वो अनुभूति का विषय नहीं हो सकता क्योंकि वो अनुभूति स्वरूप ही है ज्ञातृज्ञात भाव ज्ञाता दूसरा भी नहीं है कोई एक आत्मा का ज्ञान दूसरा कोई आत्मा ऐसे ज्ञातंतर भी विद्यमान नहीं है और आत्मा ज्ञानांतर भी विद्यमान नहीं है ज्ञात ज्ञानंतर अभाव अजी इसलिए ये आत्मा ज्ञे नहीं हो पाता है न तो असत्य न होने के कारण ज्ञ नहीं है ऐसी बात नहीं कहना रहते हुए उन विद्यमान ज्ञाता ही नहीं हो सकता कोई त्रिपुटी त्रिपुटिका रहेगी त्रिपुटी नहीं रहने से ही आप उसको नहीं कर पा रहे हो। जहां त्रिपुटी रहेगी आप इधम तया ग्रहण कर सकते हो इन आत्मा में त्रिपुटी का न होने के कारण से आप उसे विषयत्व न इदम तया जेयत्व समान ग्रहण नहीं कर सकते इनका कहना है न अनुभाव्यता अनुभावित मन जेत्तम प्रमेतम आत्मे कदापि नहीं दे दे दे हो सकता कारण क्या वह ज्ञान ही खत्म हो जाता है पहुंचते ही ज्ञात ज्ञान समाप्त हो वह अनुभूति स्वरूप सकल त्रिपुटिका स्थिति ही नहीं रह जाती ठीक का आनंदमया जी नाम साक्षिण अनुभव रूप का आनंद मो साक्षी है ना वो कैसा है वो अनुभव रूप है इसे अनुभावितम ना इसलिए उसके अनुभाव्यता नहीं हो सकती जो अनुभवी है वो अनुभूति स्वरूप नहीं जो अनुभूति स्वरूप है वह अनुभाव्य नहीं हो सकता नहीं अनुभव रूपत्व अनुभवितम कु न सूच रहा है अनुभव रूप होने पर भी वो अनुभावी क्यों नहीं हो सकता इत्यासंत्र भाव ज्ञात चित ज्ञात ज्ञाने अन्य ज्ञात ज्ञानी ज्ञात ज्ञानांतरे क्यों अभाव दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है और दूसरा कोई ज्ञान नहीं जिसके विषय हो जाए जिसका ज्ञाता कोई ना होने से ये नहीं हो पाया या दूसरा ऐसे कोई ज्ञान नहीं जिसको ये जिसका ये विषय हो जाता हो इसलिए भी ज्ञान हो सकता नहीं तो इस ज्ञात को दूसरा ज्ञात दूसरा दूसरा ज्ञात कर दोष हो जाएगी जो ज्ञात ज्ञात्र को मान नहीं सकते किसी ऐसा ज्ञान को माने जिसका विषय हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता स्वरूप भी है ज्ञात्रांतर अभाव ज्ञान का भी अभाव होने से व्ञान स्वरूप ही अनुभूति स्वरूप ही है ज्ञात्राध्य भावते विकल्प पर हम पूछेंगे पूर्व पक्षी से तुम हो वह आत्मा जय नहीं हो रहा है प्रमे नहीं हो रहा है क्यों क्या ज्ञान गया से या वस्तु का न तो असत्य वस्तु का न होने से तो वह हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है वस्तु का होने पर भी वह हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता क्योंकि वह कैसा है वो अनुभूति स्वरूप है निद्र आनंद आदि साक्षित ना असत्य से पूर्व में निराकृत है निद्र आनंद को साक्षी है वो साक्षी हो तो है बोलना पड़ेगा ना नहीं तो बोल नहीं सकते आप विद्यमान जो है वही साक्षी हो सकता है जाओ विद्यमान साक्षी कैसे होगा इसे साक्षी मर गया तो कैसे खत्म बहुत सारे कुंडे ही काम करते ना साक्षी को मार डालते जो गएगा साक्षी बनूंगा उसको मार डाले हमें चलोग साक्षी बनने को ही क्या करें विद्यमान ही इसलिए साक्षी होता है ना इसका मतलब तो नहीं हो सकता इसे साक्षी रूपेण विद्यमान का जब पूर्व में कथन कर चुका हूं इसे अस्यता से एकदम निषेध हो चुका है विद्यमान तो है वो सत्य है हम पहले साबित कर चुके हैं अनुभव रूपस्य से आत्मनो अनुभावित दृष्टान अनुभावित्व भावे दृष्टान्त माह अनुभव रूप आत्मा होने के कारण से उसमें अनुभावित्व नहीं है इसे कोई दृष्टान्त किया दृष्टांत हम आपको देंगे मिठा को लेंगे कड़वा को लेंगे जो भी चीज है वो क्या करते है वो हमेशा वो दूसरे में अपने धर्म को उठेलते हैं मिठापन है वो चना को मीठा बनाते तो लड्डू बनता है मीठा को मीठा कौन बनाया मीठा मीठा को जान सकेगा मीठा को हम जानते नहीं मीठा को मीठास है इसको पता है कैसे चलेगा बहुत लोग वेदांश इसलिए डरते हैं तो तो फिर महात्मा हो जाएंगे और तो रहेंगे नहीं और भंडारा कौन खाएगा हम ये ये बार बार बोलता था आज आप हो जब वास्तव में भी कर और रहे भंडारा कौन मुश्किल हो जाएगा तो रहेंगे नहीं रूप भंडारा खाने वाला खाने का तात्पर्य खत्म हो जाता है आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। ये पर, ये पर, ये पर, ये पर, पर भी कार्यक्रम होगी दोनों जगह अन्यत्र माधुर्यादि स्वभावान सगुणार्पी सदर्पणेक्षा नो नास्तन्यधि सगुणापिनाधुर्दि स्वभावान सगुण को दूसरों में अर्पण करने के स्वभाव वाले माधुर् आदिओं को क्या देख रहे हैं अन्यत्र सुगुणार्पणा स्व से भिन्न में मिठास आदि को अर्पण कर देते हैं स्विश्चित अर्पण अपेक्षा लो स्वयं में स्वयं के अपेक्षा नहीं होता मीठा स्वयं को मीठा बना लेता हो ऐसा नहीं देखा गया और नान्य नान दस्ती अर्पक अन्य कोई दूसरा अर्पक भी नहीं जो इस मिठास को डालने वाला गुड़ में मिठास को दूसरा कोई गुड़ लाके डालेगा क्या? ये नीम उस मीठा गुड़ को मीठा करेगा क्या? दूसरा कोई मिठास का अर्पक भी नहीं है ठीक? दूसरा कोई अर्पक नहीं है, और स्व में स्व ही गुड़ का अर्पण करे ये भी नहीं हो सकता मीठा खुद को मीठा बना लिया ऐसा कह सकते हो क्या कर्म करते विरोध हो जाएगा खुद को खुद मीठा बना ले तो नहीं हो सकता किंतु खुद उसका स्वरूप ही मीठा जैसा वैसा आपका अतएव मीठा स्वयं के लिए अनुभा नहीं है दूसरे के लिए अनुभवित है। दृष्टांत देखिए आदि शब्द आम्लाद्रंद माधुरी आदि आदि से खट्टा कड़वा ये सारी चीजों के लिए आए इनका स्वभाव ऐसे ही है माधुर्य आदि स्वभाव सहजा धर्म विशेषा स्वभाव मैने सहज है अर्थात धर्म विशेष का स्वरूप है।, है जो वे मधुरिया गुणादे है अन्यत्र उनका स्वभाव कैसा है से भिन्न अर्थात स्वसंस पदार्थादिश संबंधित चना आदियों में ही सगुणापिणाम स्वगुणा माधुरियाण वह स्व गुण गाय माधुरी आदि उनको अर्पण करने का स्वभाव है जिनका ऐसे वे हैं जिसे स्वस्मिन स्व स्वरूप स्वस्वरूप गुणाली लक्षण तदर्पण अपेक्षा माधुरी आदि संपादन अपेक्षा आकांक्षा माधुरी आदि कैसे संपादनीय रूपा लो नई विद्य ते उन दूसरों में मिठास वालों में गुणा लक्षण स्वयं में, स्वयं की मिठास को लाने के लिए माधुरी स्वयं, स्वयं की माधुरी का अर्पण करने में संपादने अपेक्षा मैंने आकांक्षा किसकी अन्य माधुरी आदिओं का के निश्चित संपादनियम किसी ने किसी के द्वारा इस गुड़ में मिठास लानी चाहिए इस प्रकार का विचार कोई करता नहीं हम इस गुड़ को मिठा कैसे बनावे किन साधनों से गुड़ को मीठा बनाया जा सकता है ऐसा कोई कभी सोचता नहीं है गुड़ खरीद के लाया उसे पता है मीठा है इन्हीं से तो गुड़ को लाओ और उसको कुछ और डाल उसको मीठा बना दो ऐसा कोई अपेक्षा कभी कोई करता नहीं किंचित अन्य दर्भगम नास्ती और संसार में कोई ऐसा वस्तु भी नहीं थे उसको मीठा को और मीठा कर दे ऐसा भी नहीं होता उसका मिठास का अर्पण करने वाला कोई वस्तु भी नहीं संसार में आदि गुड़ादिस्ती हैदि को प्रदान करने वाला कोई दूसरा वस्तु में नहीं है इसलिए मानना पड़ता है श्रुति में प्रसिद्ध है तृष धाम भोक्ता भोग भवे ते विलक्षण साक्षी चिन्माह सदाशिव यद् भोग्यं भोक्ता भोग्य भोक्ता भोग से इन तीनों शरीरों में रहकर जो कुछ भोग भोगत्री और भोग रूपा करते हैं ते विल इन तीनों से त्रिपुटी से विलक्षण साक्ष्य है चिन्ह मात्र है वही वास्तव वास्तुशिव है वही आत्मा है कार्यक्रम भी भी नेता को ले लिया था गीता का श्लोक रखते पंचदशी ऐसे कार्यकार बहुत सारी श्रुतियों को ही लिए सदृष्टम फलितम्बाह दृष्टान कैसा आता फलित का कथन करते हैं अर्पकांतर राहित प्रश्न शांत स्वभावता महाभूत तथा बोधाता अर्पकांत राहित्य माधुरी आदि को अर्पण करने वाला कोई दूसरा न रहने पर भी ये शांत स्वभावता उनके उनकी आदि स्वभाव का होने में कोई विरोध नहीं है इसी प्रकार से माभूत तथा उसी प्रकार से आता में अनुभावित भले न हो उसकी बोध रूपता को कोई निषेध नहीं कर सकता बोध आत्मा तो नहीं समर्पक आदि को समर्पण करने वाला होने पर भी ऐसा गुणा दिना माधुर्य स्वभावता यथावित जिन गुणा दिनों के अंदर माधुर्य स्वभाव मात्र मानी जाती है उसी पर एवं आत्म अनुभव से तमाम उनकी अनुभावता अनुभव का विषय ज्ञान का विषय जीता प्रमे तो भले न होवे इन रूपता तो बोधात्मता मैं ज्ञान रूप था अनुभव रूप था तो भवत्येवा उसका स्वभाव स्वरूप वो, है वो उसको तो कोई निराकरण नहीं कर सकता अब इस विषय में शुक्रियों का प्रमाण भी देंगे उक्ता प्रमाणम आह उक्त विषय में प्रमाण कथन करते स्वयं ज्योतिर्भवत्य भासदे वेति पूर्वस्मद भाष इन उपनिषद का मंत्र ले रहे हैंषद मुंडकोपनिषद स्वयं ज्योतिभावत ये जो आत्मा है वह स्वयं ज्योति है इससे बृदारण्य प्रमाण है पूर्वस्मद भासदे दे अस्मत पुर अस्मत भाषते इसके सामने में सारा जगत भाषित होता है ये न हो तो जगत भी भाषते तमे भात मनुभाषा भाषते जगत इसी के प्रकाश के द्वारा सारा जगत भाषित होता है अत्रस्व ज्योतिर्भवती सात तीन नौ अस्म सर्वस्मा सुविभात, सुविभा के समक्ष वही एकमात्र वास्तव में सुप्रकाशित है तमेव भांत मात सर्व तासम्बिभा उसके प्रकाशित होने पर ही अन्य से भी प्रकाशित हुआ करते हैं क्योंकि उसी के प्रकाश के द्वारा हम इन सब को अनुभव कर पाते हैं मुंडक श्रेता कठा तीन जगह में आया हुआ इत्यादि श्रदयान विष् मित्रताषद का दूसरा मंत्र अस्परस विभाग इत्याश्रुत आत्मनि प्रकाशित बोधयती आत्मा सकाशता को बोध करते हैं अत प्रकाश्यविग जेय प्रकाश अन भाव्य व पवी नहीं हो सकता